हरा भरा विशाल पेड़ था उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था बड़ा मस्त कलंदर था वह बंदर जी भरकर फल खाता डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता उस बंदर के जीवन में बस एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था माँ बाप के बारे में उसे, उसे कुछ, कुछ याद नहीं था न उसके कोई भाई बहन था और, और न ही कोई मित्र था जिनके साथ वह खेलता उस क्षेत्र में कोई, कोई और बंदर भी नहीं था, जिससे जिस वह दोस्ती, दोस्ती बना पाता एक, एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरता आता नजर आया बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था उसने उस विचित्र जीव से पूछा अरे भाई तुम क्या चीज हो विशाल जीव ने उत्तर दिया मैं एक मगरमच्छ मच्छ हूँ नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है बस भोजन की तलाश में घूमता फिरता इधर आ निकला हूं बंदर दिल का अच्छा था उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए उसने एक फल तोड़कर मगर की तरफ फेंका मगर ने फल खाया बहुत रसीला और स्वादिष्ट फल वह फटाफट फटा खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा बंदर ने मुस्कुराते हुए और फल फेंके मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला धन्यवाद बंदर भाई खूब छक्कर खाया अब चलता हूँ बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया मगर दूसरे दिन फिर आया बंदर ने उसे फिर से फल खिलाया इसी तरह बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगे लगी मगर रोज आता दोनों फल खाते खिलाते गपशप करते बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई उसका अकेलापन दूर हुआ एक साथी मिला दोनों मिलकर मौज मस्ती करते हुए दुगुने आनंद के साथ रहने लगे एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है यह जानते ही बंदर ने उलाहना दिया मगर भाई तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में बताया ही नहीं मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीने फल खाने को देता तुम भी अजीब निखट्टू हो अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर भी नहीं गए उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए अपने घर पहुंचकर मगर मचने ने फल अपनी पत्नी मगर मचनी को दिए मगर मचनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ वह बोली जाओ तुम तो मुझे बना रहे हो बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है बला मगर ने यकीन दिलाया मेरा विश्वास करो भाग्यवान वरना सोचो ये फल मुझे कहाँ से मिलते मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा मगर की पत्नी को यकीन करना ही पड़ा उस दिन, उस दिन के बाद मगर मच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे उसे फल खाने को मिलते यह तो ठीक था पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी वह स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी एक दिन उसका दिल मचल उठा जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा अब वह चाले सोचने लगी एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने अपनी पत्नी को कराहते हुए पाया पूछने पर पत्नी बोली मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है वैद्य ने कहा है कि ये केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा लाकर दो मगर यह सुनते ही सन्न रह गया वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है नाना ना ना नहीं हो सकता मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर कर जोर जोर से हाय हाय करने लगी तो फिर तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं वे भी मर जाएंगे हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना हाय रे मैं तो मर गई मर गई मैं तो पत्नी की बातें सुनकर मगर सिहर उठा बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने उसकी जान लेने चल पड़ा मगर मच्छ सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हो गया। कारण पूछने पर मगर बोला बंदर भाई तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं पर कभी दर्शन नहीं दिए सेवा का मौका ही नहीं दिया आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया है अगर मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में घुसने नहीं देगी बंदर बड़ा खुश हुआ और साथ ही साथ उसे आश्चर्य भी हुआ मगर, मगर मैं आऊँ कैसे, कैसे तुम्हारे साथ मित्र तुम तो, तो जानते, जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता मगर, मगर बोला, बोला तुम उसकी चिंता मत करो मेरी पीठ पर बैठ जाओ मैं ले चलूंगा तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें अपने तुम्हें साथ बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया कुछ दूर नदी में जाने पर मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा बंदर चिल्लाया क्या कर रहे हो देखो देखो मैं डूब जाऊँगा मगर हसा तुम्हें तो तुम्हे तुम्हे तुम्हे मरना ही है।, है उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका क्या मतलब मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी ये सुनकर बंदर हक्का बक्का रह गया उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी लेकिन बंदर था बड़ा चतुर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और बोला वाह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं अपनी भाभी के लिए एक, एक तो क्या सौ, सौ कलेजे, क्या? कलेजे दे दू पर बात यह है कि, कि मैं अपना कलेजा, कलेजा पेड़ पर, पर ही छोड़ आया हूँ तुमने, तुमने पहले, पहले ही सारी बातें मुझे ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते हुए आएं। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँगा अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी, उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला मूर्ख कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता भी है दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए भेजा अब जा, जा जा और अपनी दुष्टुषि के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो ऐसा कहते हुए बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ वापस लौट आया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है